तो फ़कीरा ग्राम में हमारे बाबा का जन्म हुआ था वहाँ पर रहे जन्म स्थान आसाम में है फ़कीरा ग्राम वो आईसीएस ऑफिसर थे मीस मत सिविल सर्विसेज में थे फिर क्या होता था कि उनका एक लड़का था जो अविवाहित था घर में पत्नी थी जितना मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने उनके बारे में बताया था तो वो एक बार देवी सूक्त पढ़ रहे थे देवी सप्त जो आती है ना चंडी चंडीपाण्ड जो बोलता है वो पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनको एकाएक वैराग्य हो गया ऐसा लगा कि मेरे को अब इस घर में रह नहीं सकता और वो घर से निकल पड़े घर पे इतना बोल गए थे कि मैं नर्मदा किनारे तपस्या करूँगा है ना और फिर घर से निकल गए और वो उसमें लिखा था कि राजा सूरत और समाधि वैश्य इन्होंने तीन बरस तक नदी के किनारे देवी सूक्त का जाप किया और तपस्या की और उससे उनको देवी ने साक्षात दर्शन दिए तो उसके बाद उन्होंने राजा सूरत को उनका खोया हुआ राजपाट दिया और जो समाधि वैश्य था उसको चूंकि वैराग्य हो गया था उसको मुक्ति दी जो मन में इच्छा थी वो मिलेगी आपको जैसे समाधि वैश्य को इच्छा थी मुक्ति की उनको मुक्ति मिली इनकी इच्छा राजपाठ वापस मिलने की थी तो उनको राजपाठ मिल गया तो वो ये पढ़ने के बाद उनको लगा कि मैं भी आप जाऊँगा और देवी सूक्त से अपनी मां को रिझाने की कोशिश करूँगा तो वो यहाँ नेमावर जगह है यहाँ से नर्मदा का सेंटर पॉइंट है वो है तो वहाँ पर गए और उसमें क्या लिखा था देवी सूक्त में कि उन्होंने नर्मदा किनारे तीन वर्ष तक देवी सूक्त का जाप किया और स्वरक्त की आहूति दी है न खुद के रक्त से आहूति दी उसका मतलब उन्होंने अंतर ध्यान में समझ में आया उनको स्वरक्त की आहुति का मतलब होता है कि हम बिना कुछ मांगे बिना कुछ खाए पिए माँ की आराधना करेंगे अगर माँ की इच्छा होगी जीवन रक्षा करने की तो कोई भी आके खाना खिला देगा और अगर नहीं खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे और जब नहीं खाएंगे तो अपना रक्त की आहुति लगेगी अपने आप हमारा रक्त जलेगा इस तरह से उन्होंने तय किया और यहाँ पर आ, अपनी आराधना आरम्भ की एक बरस तक आराधना ऐसी करते रहें तीन बरस का संकल्प लिया एक बरस तक आराधना करते रहे जब एक बरस पूरा हुआ तो रोज़ संध्या को नर्मदा जी की आरती करते थे और दिन भर खाली देवी या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपायण संस्थित था जब उनको एक बरस पूरा हुआ तो गांव के लोग ढूंढते आए कि नर्मदा किनारे कहीं तो मिलेंगे गांव के लोग ढूंढते आए मिल भी गए उन्होंने खबर दी कि भाई तुम्हारा जो तुम्हारी पत्नी है उनकी डेथ हो गई है ना बीमारी में तो एक वो चिट्ठी उनके लड़के की लिखी हुई थी कि बाबूजी अब वापस घर आ जाओ है ना कि माँ नहीं रही तो उन्होंने उन लोगों को बोला तुम जाओ मैं तो घर नहीं आऊँगा लड़के को बोलो तुम संभालो जो भी है खेती मकान जो भी वो चले गए अब एक साल और भी जब दो साल हो गए तो गांव के लोग फिर आए बोले साहब एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया उसमें आपके लड़के की डेथ हो गई तो अब तो आप संभालो मकान कौन संभालेगा और आपकी खेती बाड़ी कौन संभालेगा तो बोले आप सब लोग संभालो आपको जो करना करो अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा क्योंकि पहले तो ये था कि शायद लड़के के लिए आना पड़ेगा मेरे को समा आप इसके बाद में लेकिन अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा उस गाँव में तुम जाओ वो बेचारे चले गए लोग बोले मेरे को आप उस गाँव में झाँकना भी नहीं कभी जाना ही नहीं और वो अपने वही आराधना करते रहे जो उन्होंने बताया हमारे गुरुदेव को सबको नहीं बताया सिर्फ़ हमारे गुरुदेव उनके सबसे प्रिय शिष्य थे सिर्फ उनको बताया कि तीन बरस जिस दिन पूरे हुआ है और बोले मैं संध्या की आरती कर रहा था तो उस वक्त तो उनको इतना तेज प्रकाश हुआ कि आँखें खुल रही थी और उसके बाद प्रकाश कम पड़ा तो फिर माँ दिखाई दी उनको है ना साक्षात दुर्गा देवी दिखाई दी और उसके आसपास उनकी वो सहचरियाँ थी और उनके हाथ में सोने के थाल थे ऐसा उनको झाँकी दिखाई दी और उसको खूब सारा धंधौलत थी तो इन्होंने प्रार्थना की साष्टान प्रणाम किया माँ की प्रार्थना की और फिर बोला कि माँ आप अपना ये वैभव समेट लो मुझे ये वैभव नहीं चाहिए उन्होंने पूछा तुझे क्या चाहिए तो उन्होंने बोला मुझे आपका अनुग्रह चाहिए है ना ग्रेस उनके और कुछ नहीं चाहिए माने आशीर्वाद दिया और उसका तो दृश्य चला गया अब वो उनका आस्था का प्रोजेक्शन था या जो भी था वो हमारे आस्था का विषय है ये तो, ठीक है उसके बाद में उन्होंने वो नेमावर गांव छोड़ दिया हमेशा के लिए ठीक उसके बाद में उन उन्होंने खुद देखा कि वो जो चाहते थे अपने आप होने लगा जैसे कभी इच्छा हो कि मुझे दूध पीना है तो कोई भी के दूध दे देता था कभी इच्छा हो मुझे वहाँ जाना है तो बाबा चलो हम जा रहे हैं आप कुल्ले चलते हैं वहाँ मीन्स वो सिद्धियाँ मिल गई थी उनको कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था फिर उन्होंने उनको लगा कि अगर मैं सिद्धियों के चक्कर में पढ़ूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा तो उन्होंने सिद्धियों का उपयोग करना बंद कर दिया और वो भिक्षावृत्ति करते थे कोई भिक्षा देते दे तो खाली देते इस तरह से वो चलने लगे आप इसके दोनों कहाँ आके जुड़ते हैं वो बता रहा हूँ ये कड़ी तो हमारे दादा गुरुदेव की थी अब हमारे जो गुरुदेव हैं जो अभी दो साल पहले शरीर छोड़ा जिन्होंने ये एक करोड़पति परिवार में पैदा हुआ है क्या हुआ था कि इनके पिताजी हमारे गुरुदेव का नाम था हरविलास और इनके पिताजी थे पन्नालाल सेठ वो बहुत बड़े सेठ थे और उस जमाने में यानी आज से करीब करीब साठ सत्तर साल पहले वो ऐसा बिजनेस करते थे कि 40 लाख का सौदा कर लिया 50 लाख का सौदा कर लिया आज है ना वो उसको अरब अरबों का समझ सकते हैं तो वो क्या है मिलिट्री में ऑयल सप्लाई करना है तो बोले हम करेंगे ऐसा ठेका ले लेते तो थे बड़े बड़े काम के ठेके लेते थे मतलब तो तो खूब पैसा वाले लोग तो बताते हैं उनका सौ फिट फ्रंट का तो दुकान थी और उसमें कम से कम डेढ़ कर्मचारी थे ऐसा तो बहुत बड़ा बिजनेस था तो उनके यहाँ लड़कियाँ थी लेकिन लड़का नहीं था और उनकी पत्नी की डेथ हो गई तो वो क्या करते थे रोज़ है ना एक शिव मंदिर जाते थे नंगे पैर और वहाँ पे जाके दर्शन करते थे और किसी भी एक संत को लाते थे उसके चरण धोते थे और उसको भोजन कराते थे ये उनकी आदत थी और उसके बाद में फिर दुकान पे जाते थे तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठते थे तो जब देखे वो है ना पत्ते पीसते रहते थे और पत्ते खाते रहते थे यह सत्य घटना है उनकी तो वो बाबा ने एक दिन उनको रोका बोले पन्ना ला ले बोले तेरी घरवाली मर गई बोले हाँ तू फिर से शादी कर ले अरे बोल बाबा अब 40 साल का हो गया मैं तो शादी नहीं करूँगा फिर से बोले नहीं तेरे को शादी करना पड़ेगी बोले क्यों करना पड़ेगी मैं अब इस लफड़े में नहीं पढ़ूँगा है ना तो बोलते एक काम करो अ, मेरे बात का विश्वास नहीं है तो बाबा सब आप पर विश्वास है लेकिन मैं कहीं शादी नहीं अच्छा कहाँ जा रहा है बोले मंदिर जा रहा हूँ चलिए मेरा बेलन है इस बेलन को मंदिर में चढ़ा देना चाहे बोले ठीक है चढ़ा दूँगा वो गए और बेलन को मंदिर में चढ़ाया करीब डेढ़ किलोमीटर दूर था एक मील दूर मंदिर वापस नंगे पर वापस आए तो बोले बेलन चढ़ा दिया बोले हाँ चढ़ा दिया तो बाबा ने देखा वो आ रहा है वापस वो बेलन वो बैलन हंसने गया बोले ये तो तू वापस ही पहले आया तो देखा कि बाबा कुछ चमत्कार बोले मैं चमत्कार बताता नहीं बेटा लेकिन तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा इसलिए कह रहा हूँ तेरे घर एक बहुत विशिष्ट बच्चे का जन्म होना है इसलिए तेरे को शादी करना पड़ेगी बोले बाबा आप पीछे पड़ते हो तो मैं शादी कर लेता हूँ है ना तो इन्होंने शादी कर ली क्योंकि पैसा बहुत था अक्के थे पिता के तो वो तो खैर शादी के लिए कोई समस्या नहीं थी तो उनको समाज की लड़की भी मिल गई शादी कर ली उनसे फिर ये हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ अब जब ये हुए छोटे से तो ये क्या करते थे कि जब देखे एक पत्थर सामने रख लेते हैं और उस पर हाथ जोड़ते हैं जरा से दो तीन साल की उम्र के बीच में इनका जन्म हुआ था श्राद्ध के दसवें दिन के दसवें श्राद्ध के दिन जन्म हुआ था और तारीख थे 9 अक्टूबर 1936 उनका जन्म हुआ तो ये हमेशा ऐसे ही करते थे तो ये एक दिन सेठ गए पन्ना जी अगर उसकी माँ मंदिर जाती है तो ये मंदिर जाता है एक पत्थर उठा लेता है दिन भर माथा पटता रहता है है ना दिन भर हाथ जोड़ता रहता है है ना बस भगवान की मूर्ति दिखी तो हाथ जोड़ता रहता तो बोले भगवान बाबा तुमने लड़का तो दिया है मेरे को पर इतना बड़ा ये जो कारोबार है कौन संभालेगा तो बोलते ठीक है आज से उसकी दिमाग फेर देता हूँ मैं वो तो तेरे कारोबार में दिमाग लग जाएगा बस तो बोले हाँ साहब मेरे को तो ऐसा ही आदमी बच्चा चाहिए जो कारोबार संभाल लेने तो इकलौता लड़का दिया आपने और वो भी बहने बहने उसकी कारोबार कौन संभालेगा बोले नहीं अब तू जा वो कारोबार संभालेगा अब उसी दिन शाम को आए माने का चलो मंदिर चलते हैं तो बोला नहीं जाऊँगा तो बोले पत्थर हाथ जोड़ो इसको बोले नहीं जोड़ूँगा वो जरा सा तीन साल का बच्चा उसका दिमाग एकदम तर्क हो गया अब क्या हुआ कि यू नो नहीं जहाँ कभी मंदिर की बात आए जबरदस्ती गोदी में भी ले जाओ तो सीढ़ी पर उल्टा मुकर के बढ़ जाएगा मंदिर पीछे विधान मुकर के बढ़ जाएगा मेरे को नहीं देखना मंदिर दिमाग में टोटल रिवर्ट हो गए थे अभी बड़े हुए तो इनको लगा कि इस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं हैं तो इसको अपन हॉस्टल में रख देते हैं यहाँ बिगड़ जाएगा घर में तो समय है नहीं हमको इनको देने का तो उन्होंने सीधिया स्कूल है इस वहाँ पर ग्वालियर में हमारे मतलब नेशन के बहुत फेमस इस्कूल है और उस जमाने में जब 1940 के करीब पाँच सौ महीना फ़ीस थी है ना पाँच अच्छे अच्छों की मतलब डॉक्टर को तनखा मिलती थी करीब दस रुपये महीना वो पाँच सौ महीना फ़ीस थी है तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी वहाँ पर बड़े बड़े लोग ही पढ़ते थे राजा रजवाड़े के लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर इनको एडमिट करा दिया ये वहाँ पर पढ़े अच्छी इंग्लिश वगैरह ये वो नेशनल वर्ल्ड लेवल के सब लिटरेचर सब चीज़ें पढ़ने लगी इनको मेरे वहीं पे पढ़े स्कूल ही इनका वहीं पे हुआ सिंधिया स्कूल में अब क्या हुआ कि ये करीब 16-17 के हुए तो एक दिन इनके पिता ने देखा कि इसकी डायरी में कविताएं है लिखी हैं है ना और बड़ी छायावादी कविताएं है लिखी हैं जैसे लड़कियों को लेटर लिखे हैं ऐसे लेटर लिखे हैं उनका लड़का आप बिगड़ने लगा ये यहाँ भी तो बोला मैं इसकी शादी कर देता हूँ तो किसी ने बताया कि तुम जाओ राजस्थान में वहाँ अच्छे परिवार है परिवार का पता लिखा वहाँ जाओ वहाँ एक अच्छी लड़की आप देख के आओ तो ये की पत्रिका जेब में रखी निकल गए अब क्या हुआ कि अजमेर पहुँची ट्रेन और वहाँ अजमेर से कुछ किलोमीटर आगे जाना था लेकिन शाम हो गई थी तो इन्होंने सोचा अब कल जाऊँगा वहाँ पे तो लेकिन आज रात रुकने के लिए मुझे कहीं जगह चाहिए इन्होंने देखा कि ब्राह्मण परिवार कहीं आस पास हो उनके यहाँ रात रुकते हैं कोई परिचय उस दिनों में कोई धर्मशाला होटल कुछ होते नहीं थे तो पता लगा है बोले इस मोहल्ले में ब्राह्मणों के परिवार हैं <coughs> उस मोहल्ले में गए तो बाहर लड़की एक छोटी सी बैठी थी ऐसे ऐसे पैर को रही थी तो उस लड़की को पूछा बेटा तुम ब्राह्मण हो तो बोले हाँ तो बोले तुम्हारे पिताजी को बुलाओ तो लड़की अंदर गई बोले पिताजी कोई बाहर बुला रहे हैं तो बाहर आए बोले हाँ ब्राह्मण हो बोले हाँ तो बोले उन्होंने खुद का परिचय दिया कि मैं अभी भाई दादी ब्राह्मण हूँ और मुझे लड़की देखने आगे जा रहा था तो वो रात रुकना था बोले नहीं आप पधारिए उन दिनों मैं ऐसे होता था वो अंदर आए बोले भोजन वजन बनवाते हैं आपका भोजन करिए फिर विश्राम करिए भोजन बनवा था बोलिए लड़की जो बाहर बैठी थी ये किसकी लड़की है तो बोले मेरी लड़की है कितनी उम्र है इसकी तू बोला तेरह साल की है ये लड़की हमको दोगे क्या तो उन्होंने जब पर्चे दिया पन्ना सेठ तो वो जानते थे तो बोले हम तो तुम्हारा नाम यहाँ तक सुने बहुत बहुत पैसे वाले हो आप ये सर सब बोले साहब मैं तो गरीब आदमी मेरी लड़की कहाँ ले जाओगे आप बोले हमको तो ये बात हाँ यहाँ नाम में जवाब दे दो मैंने सब इसके लक्षण देख लिए लड़की के मेरे को पसंद है लड़की आप दोगे तो बोले साहब आपको कैसे मना कर सकते मैंने दी लड़की आपको तो जिसको देखने जा रहे थे वहाँ तो गए ही नहीं और इसी लड़की से सगाई वगैरह करके आ ले बोले मैंने लड़की पक्की कर आया सगाई कर ली और कुछ दिनों बाद इन्होंने शादी कर दी उसकी ठीक है अब शादी कर दी इसके बाद में करीब सत्रह के भी नहीं पूरे हुए थे जब भी शादी हो गई इनकी उसके बाद में ये बोले तुम काम धंधा संभालो अभी इनको कोई काम धंधे में मन लगता नहीं था काम धंधा होता नहीं था इनसे और ना कोई पूजा करना ना कभी मंदिर जाना ना कभी उपवास रखना कुछ भी नहीं नथिंग इन्होंने कभी किसी भी तरह का धार्मिक काम नहीं किया कुल मिला के एक ही था कि मस्ती करना और बड़े बड़े अंग्रेजी के लिटरेचर पढ़ना बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना नॉवेल्स पढ़ना ये बस शौक़ था इनका कविताएं लिखना साहित्य पढ़ना बस इसी में शौक़ था इनका तो ये बावीस केज थी, थी पिताजी बोले उसको साथ में रख के मेरे को धंधा सिखाना पड़ेगा तो एक जगह कोई बिजनेस के लिए ट्रिप पर जा रहे थे इनको बोला कि तू मेरे साथ चलो ट्रेन का टिकट लिया रेलवे स्टेशन पे बाप बैठे दोनों बैठे हुए ट्रेन को आने में कुछ मिनट की देर थी विदिशा करके जगह है यहाँ पर यहाँ पे मध्य प्रदेश में वही की बात है तो बैठे हुए दोनों तो ट्रेन आने के पहले इनके पिताजी ने इनके गोद में ऐसा सिर रखा पिताजी क्या हो गया पिताजी की डेथ हो गई थी सिर्फ चुपचाप उन्होंने ऐसा सिर रखा उनको लगा कि पिताजी को शायद नींद आ रही है लेकिन उनकी डेथ हो गई थी अब ये तो हक्के पक्के रह गए कुछ आता ही नहीं बिजनेस करते तो और घर में 150 सौ कर्मचारी और लाखों का लेना लाखों का देना कुछ हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आए अब इन्होंने इनका दाह संस्कार किया क्रियाकर्म करा उसके बाद दुकान पे बैठे अब ऐसा हो गया जैसे कि आपको डॉक्टर की दुकान पर बैठा दे आता कुछ नहीं तो करोगे कैसे बोले मेरे को तो कुछ आता ही नहीं इन्होंने फिर भी बोला कि अगर हम ऐसा बताएंगे कुछ नहीं आता तो ये सब कर्मचारी लोग ही खा जाएंगे पैसे तो ऐसा ज़बरदस्ती सौदा करना शुरू करा ये सौदा करता हूँ करता उसमें उनमें कुछ चार छः महीने में पूरा दिवला निकल गया इनका उस समय बताते हैं कि इनका जो घाटा हुआ घाटा पाटने में इनके घर में कम से कम कोठी भर के सोना था इतना ही चांदी था एक हज़ार बीघा जमीन थी करीब सौ मकान थे सब बिके आखिरी में कुछ थोड़ा सा पैसा बचा सबको चुका दिया इन्होंने और जो आखिरी में थोड़ा सा पैसा बचा पैसा बचा वो लेके पहले बड़ौदा चले गए फिर वहाँ पर एक सर्विस करी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रूफ रीडर का काम करा अंग्रेजी अच्छी थी इनकी प्रूफ रीडर का काम करा तो एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भोपाल भेजा इनको कि भोपाल में रिपोर्टिंग करनी है अपने को किसी इवेंट की तो भोपाल में एक लाल वो है क्या बोलते हैं एक शीश महल होटल है तो उस होटल में ठहरे थे ये उन्होंने ठहराया था टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने वो तो ये जब शाम को खाना खाते थे कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरना था उनको तो शाम को खाना खा के कमरे में आया तो किसी ने दरवाजा झटका बेटा कौन है बोले बेटा दरवाजा खोलो दरवाज़ा खोला तो इनके गुरुदेव जो देवी शंकर चट्टोपाध्याय थे ये खड़े थे भाग बोलो बाबा क्या चाहिए तो बोले बेटा भूख लगी है। अच्छा ये पूरे है ना मार्क्सवादित है ना भगवान नहीं होता कोई पूछे भगवान तो बोले भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में दुनिया में खाली मेहनत होती है है ना भाग्य बोले कुछ नहीं होता हमको करना पड़ता है कर्म बोले कोई कर्म आरंभ नहीं होता है। सब हम जो करते हैं वही कर्म होता है मतलब वो पूरी तरह मास जो लेनिन जो थे लेनिनवादी हो गए थे पूरे आखिर बाबा आए तो उन्होंने इतना था कि भाई सबको भोजन मिलना चाहिए सबको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में उन्होंने कहा तुम भूखे हो, हो तो एक काम करो मैं वहाँ पर खाना खाता हूँ होटल में मैं स्लिप लिख के देता हूँ तुमसे पैसा नहीं लेगा वो मेरे बिल में जुट जाएगा तुम वहाँ जा खाना खा लो तो बाबा चले गए आधे घंटे बाद फिर आ गए खाना खा लिया बोले हाँ खा लिया तो बोले आप क्यों आए हो घर जाओ तुम तो बोले मेरा कोई घर नहीं बेटा तो बोले उसमें मैं क्या करूँ तो बोले मेरे को अंदर आने का बोलो कि तो बोले अंदर आके क्या करोगे तुम तो मेरे हम कुछ नहीं है ढूंढ भी नहीं सकते कुछ मेरे को तुम कुछ भी नहीं है मेरे पास पर बेटा मेरे बड़ा हूँ तेरसी उम्र में तो अंदर तो आने का बोल दे बोले ठीक है अंदर आ जाओ जब आपको आना है तो अंदर आ जाओ बाकी बाबा मेरा कोई रुचि नहीं आपसे बात करने में अरे अंदर तो आने दे बेटा वो अंदर आए जमीन पे बैठने लगे तो इतना था बोले नहीं नहीं नहीं आप पलंग पे बैठो अब उम्र में बड़े हो मेरे से तो पलंग पे बैठो वहाँ पर होटल में एक ही कमर पलंग था बोले क्या बात करनी है बोले बेटा अपना है ना एक बहुत पुराना रिश्ता है बोले बाबा ये ढोंग वांग मत करो मेरे सामने फालतू की बातें मत करो हमारा कोई रिश्ता किसी कुछ नहीं है बोले भगवान को मानते हो बोले नहीं मानता भगवान भगवान कुछ नहीं होते तो उन्हें अच्छा ही एक बात बता दे सिर्फ अंतिम बात पूछ रहा हूँ मेरे नहीं तो फिर मैं चले जाऊँगा तेरे शरीर पर जन्मजात शिवलिंग बना हुआ है कि नहीं हाँ या ना मैं जवाब दे दिया तो अभी का तो इनका चेहरा उतर गया बोले बाबा जो बात मेरी माँ के सिवा किसी को नहीं मालूम वो आपको कैसे मालूम या तो मेरी माँ जानती है मेरी पत्नी जानती है आपको कैसे मालूम कि मेरे शरीर पर शिवलिंग बनाए बोले बेटा ये है ना छोटी सी बात मैं तेरे को तब से जानता हूँ जब तेरा ये जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से जानता हूँ तो तू पहले ये जवाब दे बना है नहीं बोले हाँ है देख ये बोले इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि तेरे तो पर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा था तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और मैं तेरे को बहुत ढूंढा ढूंढते ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया तो बोले बाबा आप इतने ऐसी बात बोली तो आप मैं आपकी बात सुनने पर राजी हूँ मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं भगवान को मानूंगा या ऐसा वैसा कुछ भी तो बोले मैं कहाँ कह रहा हूँ तेरे को कुछ भी नहीं मानता मैं सिर्फ मैं कहूँ उसको सुन लें अंदर से दरवाजा बंद कर दिया उन गुरुदेव बैठे थे और उनके गुरुदेव अब उन्होंने रात में जब उन्होंने बताया कि मनुष्य क्या है मनुष्य का जन्म क्या है कर्म क्या है ईश्वर को हमको क्यों मानना पड़ता है ईश्वर के क्या सबूत हैं कि क्यों माना जाए ईश्वर को या क्यों न माना जाए न मानने वालों का हशर क्या होता है मानने से क्या फ़ायदा है और फिर उसके बाद में जीवन के अंदर जो विभिन्नता है संसार में वो हमारे कर्मों फल इस तरह से जब उन्होंने सारी बातें बताई शांति से सुनते रहे दिमाग तो तेज था सुनते रहे सारी बात और रात भर सुनते रहे और जब दो तीन घंटे बाद इनकी आँखों साँसू गिरने लगे है ना और सुबह सुबह होते होते ब्रह्म मुहूर्त ये इन्होंने पैर पकड़ लिया बाबा के बाबा आप मिल गए मेरे को मतलब कहाँ थे आप बोले मैं इतना समय मेरे इतना जीवन कैसे व्यर्थ चला गया आपके आप तो बोले मेरे को आप दीक्षा दे दो अपना शिष्य बना लो बोले मैं दीक्षा ही देने आया हूँ बेटा तू मे, तू मेरा शिष्य ही है और मेरे तेरे को ही जीवन भर अपनाना है लेकिन तेरे मन में विश्वास नहीं था तो विश्वास दिलाने के आया तो उसी वक्त सुबह दशहरे का दिन था जब ये मिले थे जब दुर्गा नवमी थी और दशहरे के दिन सुबह इनको लेके गए वहाँ पे लाल गुफा मंदिर है वहाँ पे उस मंदिर में लेके गए फिर गुरु दीक्षा दी इनको और बोले कि मैं जीवन में सिर्फ गुरु को ही मानूंगा दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं सिवा गुरु के और वो बोलते थे कि अगर गुरुदेव मर को कभी बोल दे गलती से कि गर्दन काट दे तो गुरु ना बोले उसके पहले गर्दन काट देना वो इतना सरेंडरेंस था उनको इतना जबरदस्त गुरु पर विश्वास था तो उन्होंने गुरुदेव ने इनको सबसे प्रिय शिष्य बनाया इनको करीब दस बरस तक सारा संसार का अध्यात्म बताया सिखाया खूब पढ़ते थे ये भी हमारे गुरुदेव वो तो पढ़ने में बहुत तेज थे दिमाग बहुत शार्प था मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो पेज नंबर तक याद रखते थे उसके बाद 10 साल बाद एक बार ये तो फिर भी भिक्षावृत्ति करते थे 10 साल बाद एक बार गुरुदेव ने खबर बेची कि तुम आबू आ जाओ राजस्थान में एक माउंट आबू है नहीं। नहीं। वहाँ पर एक आधार माता का मंदिर है बोले मैं यहाँ ठहरा हूँ चिट्ठी आई कि तुम यहाँ जाओ और जितने उनके शिष्य थे और भी कुछ शिष्य थे सबको एक खत मिला सब लोग माउंट आबू आ गए उन्होंने एक ही बात बोली कि अब ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा आती है जो कबीर जयंती भी बोलते हैं तो उस दिन ठीक दोपहर को बारह बजे जिसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं उस दिन मैं अपना शरीर त्याग करूँगा सब एक तो देखे गुरुदेव शरीर के से क्या करते तो मजबूत फर्स्ट क्लास दिखने में तो मजबूत है तो बोले तुम यहीं रोको कुछ जब उस पूर्णिमा को कुछ देर थी पांच सात दिन की देर थी दिन भर सत्संग चलता है वहीं पे वो खाना वाना बनाते खाना खाते सुबह सुबह जाते स्नान करके आते सब लोग फिर बैठ जाते सत्संग होता उनका लगातार करीब हफ्ते भर तक रोज सत्संग हो अब ऐसा करते वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आ गया सुबह सब लोगों ने स्नान किया सब लोग उनको घर के बैठ गए बोले याद है ना आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है ना ठीक बारह बजे बोले मैं अपना शरीर छोड़ूंगा तो बोले बाबा कैसे शेरी छोड़ोगे तो बोले वो तो शरीर छूट जाएगा मेरे शरीर का आप कोई काम नहीं रह गया हाँ बोलिए हाँ कल खुला रहेगा तो उन्होंने बोला कि किस तरीके से आप छोड़ेंगे तो बोले ये अपना विषय नहीं बोला कि मैं अब इस शेर का उपयोग हो गया मेरा मेरे को जो एक पौधा लगाना था वो लगा दिया अब तुम कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लो अब सब ने अपनी अपनी कुछ छोटी मोटी बातें पूछी फिर सब बोले कि साहब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी सी देर रहेगी हम क्या पूछें आपको जो कहना कह दो तो बोले देखो हमारे गुरुदेव पास में बैठे थे उनके माथे पे हाथ रखा कि देखो इसके रूप में मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ सदा अगर मैं न रहूँ तो ऐसा मत बोलना कि बाबा गए ये बैठा है ना बस इसके साथ में तुमको सदा बाबा समझ में आ इसको सदा आपको समझना है कि यही बाबा है, ठीक है साहब इतना बोला और ठीक बारह बजे बोले ओम करके तो तो गिर गए हो तो उन्होंने शरीर त्याग दिया तो उसके बाद सब शिष्य ने उनका दाह संस्कार किया चले आए उसके बाद में उन्होंने हम एक बोला था जो बात गुरुदेव के स्मरण थी वो बोलते थे कि बेटा देख मैंने तो अपने जीवन में कोई आश्रम नहीं बनाया ये शरीर मेरा चलता फिरता आश्रम है मैंने तो खाली वृक्षावृत्ति करी कोई आश्रम बनाने की मेरे में कोई क्षमता नहीं थी मैंने नहीं बनाया लेकिन वो कहते थे कि एक काश्मीर शैव दर्शन है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ बोले मैंने तेरे को भी कभी नहीं बताया उसके बारे में लेकिन काश्मीर शैव दर्शन ही एक है जो सर्वोच्च ज्ञान है अल्टीमेट नॉलेज तो, तो तुम है ना किसी एक शिष्य को ये जिम्मेदारी देना कि काश्मीर शिव को समझे और ये तरह जीवन में एक शिष्य मिलेगा जिसको तेरे को काश्मीर शिव का ज्ञान देना है बोले तो ठीक है बाबा और वो बाबा तो फिर चले गए वो खुद की इच्छा से इसके बाद क्या हुआ कि उसको उसके बाद क्या हुआ कि हम हमारी मुलाकात कैसी हुई ये बता दें आपको गुरुदेव से क्या हुआ कि हमको कुछ लोगों ने बताया कि भई पितरों का तर्पण करना है तो कुरुक्षेत्र में वो प्यो जगह वहाँ चले जाओ जो भी हो उस समय जो भी परिस्थिति वो तो खाली चक्रव्यूह था कि गुरुदेव से मिलना था तो हम उनके साथ गए और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि बंद कर दिया तो फिर बार बार बजाए तो वहाँ विवाह गए तो वहाँ पर हमने पितरों का तर्पण किया जो भी किया वहाँ भागवत जी का पाठ किया सब किया उसके बाद में वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद हम जो हमको साथ लेके गए थे उनके घर गए उनको हम कुछ वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे उनका बता देते हैं उनको क्यों वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स कैसे आए करें वो भी सांसारिक काम था कुछ मतलब नहीं था पर वो एक वो था परमेश्वर का रास्ता उनको मिलने का उनके यहाँ गए तो उन दिनों में मोबाइल वोबाइल कुछ होता नहीं था 20 साल पुरानी बात है हमारे इधर तो कहीं मोबाइल नहीं थे तो वो घर पे नहीं थे तो उनके बाहर बैठक में हम बैठ गए कि अगर ये आएँगे थोड़ी बहुत देर में तो ठीक है कि छः बज रहे थे आठ बजे मेरी बस थी वापस बस से जाना था घर तो मैंने कहा कभी आधा पौन घंटा में आ गया तो इनसे मिलेंगे नहीं तो अपना अपन पता निकल जाएँगे तो वहीं पर बाहर ऐसे टहलते हुए ये वृद्ध सज्जन हमारे गुरुदेव ये भी आके सामने बैठ गए ये उस समय बाहर खड़े से सिगारेट पी रहे थे और फिर आके बैठ गए मैंने इन ध्यान नहीं दिया मैंने कहा वो बैठे हुए कोई फिर बोले आप इंतजार कर रहे हो मैंने कहा हाँ बोले मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ठीक है तीनों ने मुझे बातों में लगा लिया थोड़ी देर कौन हो क्या नाम है कहाँ रहते हो तो पूछो बताते ये और मैं इनकी आँख में आंख डाल के बैठता रहा वो मेरे को आंख में आंख डाल के बैठे रहे और तो जब बातें करने लगे तो कभी कुछ आध्यात्मिक की बात की गीता जी पे भावत मेरे को ऐसा लगा कि मैं ट्रांस में चला गया था मेरे को उस समय कुछ भी नहीं मालूम ठीक से कि कैसे बात करने लगे और जब मेरे को एकदम होश आया कि मेरे को आठ बस पकड़ना है जब मैंने घड़ी देखी तो रात के बारह बजे रहे थे है ना इस बीच में वो जिनको मिलने आया था वो भी आके बैठ गए थे लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं उनकी आंख से आँख में लगी रही और ऐसा लगा रहा जैसे कैसे वो बीत गए छः घंटे पता ही नहीं लगा रात के बारह बज रहे थे जब वो शायद तो वो मुस्कराने लगे बोले क्या हो गया मैंने कहा घर जाना था आठ की गैस से तो बोले टैक्सी की व्यवस्था कर दें तो मैंने कहाँ कर दो तो उन्होंने कहीं जो सज्जन घर वाले थे उन्होंने फ़ोन लगाया वो टैक्सी वाला मना कर गया अब इतनी रात को मैं तो नहीं जाऊँगा अभी तो मैंने कहा चलो खैर ठीक है अब कल जाएंगे खैर कैसे भी हमने फिर रात बिताई दूसरे दिन निकल गए घर पहुँचे तो घर पे कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई कि मेरा नाम हरि विलास है लोग मुझे गुरु कहते हैं तुम मुझे प्यार से आपसा कह सकते हो और मैं एक बार तुम्हारे घर आना चाहता हूँ तो मैंने तुरंत जवाब भेज दिया कि आप आइए आप आ ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे घर आए एक दिन पहले चतुर्दशी को। घर आए रात को भोजन वोजन किया इनके कमरे में मैंने कहा आप यहाँ व्यवस्था है आप सो जाइए, सो गए सुबह सुबह स्नान किया जल्दी उठ के मैंने भी क्योंकि मेरे को क्लिनिक में जाना होता है वो मनावर करके टाउन आ यहाँ से करीब सिक्सटी फाइव तो वहाँ पर की बात तो मैं स्नान किया और इनके पास आके मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठे फिर इनको मैं इनकी तरफ देखता रहा ये भी मुस्कराते रहे फिर मैंने बोला क्या आप मुझे दीक्षा देंगे क्या तो बोले दीक्षा ही देने तो आया हूँ और तो कुछ काम नहीं मुझे इसी वक्त और ये इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं उन्होंने बोला चलो एक जल पात्र लेके आओ जल लेके कर आए कुछ फूल बुलाए और उन्होंने फिर मुझे उसी समय दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद बिना एक मिनट देर के उन्होंने बोला मेरा वो बैग रख ले कर बैग लाए किताबें उसमें थीं उपनिषद की ग्यारह उपनिषद थे शंकर भाष्य वो ग्यारह उपनिषद मेरे हाथ में दिए बोले इनको पढ़ो बोले मैं जानता हूँ तुम पढ़ सकते हो इनको है ना वो उस दिन जो भी हो उन्होंने क्या देखा मेरे आँखों में क्या किया लेकिन फिर बोले तुम इनको पढ़ सकते हो तुम इनको पढ़ो फिर बोले मैं अगली बार आऊँगा शंकरभाष्य गीता भी लेके आऊँगा तुम्हारे लिए फिर उनका आने जाने का सिलसिला चालू हो गया वो क्या होता था करीब आते थे पंद्रह दिन बीस दिन घर रुकते थे फिर पंद्रह बीस दिन इंदौर जाते वापस घर आ जाते थे इंदौर में उनका निवास था माताजी का और उनका और वहीं आ जाते थे तो इंदौर में उनका गुरु मंडल बना हुआ था छोटा सा तो ऐसे वो करीब करीब ये सिलसिला चलता रहा १९९९ में मेरे को दीक्षा दी उन्होंने और ये भी दो साल पहले २०१७ हजार में उन्होंने शरीर त्याग इस बीच हमारा बहुत लाइव कॉन्ट्रेक्ट चलता रहा अब दो सात यानी दीक्षा के करीब आठ साल बाद तक वो करीब 840 दिन मेरे घर रुके ये उन्होंने गिनती लगा तो वो डायरी में लिखते थे मैं मोहन के पास कितना रुका इतने दिन रुका है तो 840 दिन तक वो मेरे पास रुके हम लोग बस संध्या को इसी समय सत्संग करते थे दिन भर में मेरा प्रैक्टिस करता है वो उनकी किताब पढ़ना करना जो भी करना करते थे और रात को बस आठ बजे बाद हम लोग सत्संग शुरू हो जाता था वो कभी रात को बारह बजे तक होता है कभी रात को दो बजे तक कभी रात को तीन कभी सुबह हो जाती थी है ना और उन्होंने जीवन का सारा सार मेरे और सारा प्रेम इतना उधला कि इतना प्रेम मैंने कल्पना नहीं कर सकता इतना प्यार कोई कर सकता मैंने अपने जीवन की अच्छी और सबसे बुरी से बुरी बात भी उनको सामने बताई कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ आपको हो बोली मैं सब जानता हूँ तेरे को बहुत समय से जानता हूँ फिर मैंने अपने जो अंदर की जो बातें थी सारी अच्छी बुरी सब उनको बताई कि मैं ऐसा हूँ खूब लाड़ प्यार किया उन्होंने और बहुत विज़न दिया फिर एक दिन दो में मेरे को बुला के बोला हाँ दो हज़ार छः के बाद एक दिन बुला के बोलते हैं इंदौर बुलाया फिर बोलते हैं देख मैं जितना तेरे को उपनिषद बता सकता था पढ़ा सकता था पढ़ा दिया अब है ना तेरे को आगे के जीवन में काश्मीर शिव दर्शन समझना भी और समझाना भी है तो मैंने बोला काश्मीर शिव दर्शन तो मैं कुछ समझता नहीं तो बोले इसीलिए तो उपनिषद पढ़ा कि उपनिषद समझोगे तब इसके बाद काश्मीर शिव दर्शन समझ में आएगा और लोगों को भी समझाना है ये तो मैंने कहा आप जैसा कहें मैं करने को राजी हूँ तो उन्होंने किताबों की लिस्ट बनाई कि प्रतिविज्ञा हृदय बुलाओ तंत्रालो बुलाओ तंत्रसार सार बुलाओ स्पंदकारी को बुलाओ परमार साल पराप्रवेशिका शिव सूत्र सारी लिस्ट बना दी तो बोले यहाँ तो कुछ मिलेगी नहीं कुछ दिल्ली से बुलाई कुछ वाराणसी से बुलाई ऐसा करके वो किताबें इकट्ठी हुई थोड़ा थोड़ा देखा पढ़ने लगा मैंने उनको कि देखो मैंने कहा बुला ली मेरे को तो बहुत कम समझ में आ रही है ठीक से समझ में नहीं आती तो फिर बोले एक काम करो तुम प्रभादेवी माता जी के पास जाओ जो लक्ष्मण जी महाराज की शिष्या और बोले वो अब तुम्हारा सौभाग्य है कि वो अभी हैं संसार में इसलिए तुम उनको उनसे संपर्क करो उनको मैंने पत्र लिखा श्रीनगर में तो उनका जवाब आया कि तुम आ जाओ अगर तुमको कोई जिज्ञासा है मेरे से होती हो पूरी तो एक बार आ जाओ तो उन्होंने फिर मुझे बोला तुम मैं दिल्ली आ रही हूँ तुम दिल्ली आ जाओ दिल्ली में उनके भतीजे हैं जो जे के वाइस चांसलर थे, थे उससे उनके पास बुलाया फिर फरीदाबाद में उनका घर वहाँ गया उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से रखा मुझे चार दिनों तक चार दिनों तक हम उनके साथ में खूब विज़न दिया पढ़ाया ये बताया कि किस तरीके से शिव दर्शन में क्या क्या ख़ूबियाँ हैं उसकी क्या क्या रहस्य हैं तो ये सभी बातें उन्होंने खूब अच्छी तरह समझाई तो हमारे एक विज़न डेवलप हो गया पढ़ने का उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी समस्या हो तो मुझसे बात करो फ़ोन पे तो वो फ़ोन पे तो बात आज तक कॉन्टेक्ट है उनका अभी भी जीवित हैं करीब नाइन्टी की एज है आप क्या हुआ गुरुदेव ने एक दिन बस ये बोला कि तुमको बाकी का काम काश्मीर शिव दर्शन का करना है तो तुम अपना गांव छोड़ दो वहाँ पर मेरे घर का मकान था और प्रैक्टिस थी तो बोले छोड़ दो कहाँ जाऊँ तो बोले या तो इंदौर आ जाओ या उज्जैन चले जाओ या फिर महेश्वर जाओ तो मैंने तुरंत बोला मैं महेश्वर चला जाऊँ तो महेश्वर को जाना है तो बोले जाके ज़मीन देखो तो मैं दूसरे दिन आया सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई इनका नाम है राजेंद्र रघुराज पाटीदार तो मैं बस जैसे ही उतरा तो सामने इनकी पैथोलॉजी लेबोरेट्री है तो इनके पास गए इनको पूछा कि आसपास पास कोई कॉलोनी वगैरह तो पहले तो इनने बोला कि यहाँ पर एक सेट है उनसे मिल लो यार उनके पास बहुत कॉलोनियाँ हैं फिर मैंने बताया यार कोई नई कॉलोनी हो जहाँ काफ़ी सारी जगह हो ऐसी चाहिए तो फिर यही यहाँ पर मेरे को छोड़ के गए इस कॉलोनी में अभी हमारे ट्रस्टी भी हैं यहाँ आश्रम के तो इन्होंने हमको यहाँ छोड़ा और सब चीज़ें संयोग इतने अच्छे थे मैं यहाँ खड़ा हुआ वैसे एक वो बहादुर करके चौकीदार था उससे पूछा अभी किसकी कॉलोनी है तो बोले वो पीछे आपके सेठ पीछ पीछ आ रहे हैं वो मेरे जस्ट पीछे पीछे ही रहे थे से उनसे जगह मांगी पूछी उन्होंने मुश्किल से दस मिनट में हमको जगह पसंद आ गई कि हमको ये जगह मकान बनाने के लिए चाहिए। तो जब मैं थोड़ा सा पैसा लाया था मैं दस का वो उनको दिया मैंने कहा ये मतलब रजिस्ट्री कब करवाओगे मैंने कहा एक हफ़्ते बाद विद इन ए वीक तो अगले हफ्ते आकर रजिस्ट्री भी करवा लें और उसकी रजिस्ट्री के ही दिन इंजीनियर को मिला कि मेरे को तुरंत तुरंत मकान का नक्शा बनाओ मेरे को रहना और करीब दो महीने के अंदर हमने परमिशन भी ले ली और मकान बनाना शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने गुरुदेव ने बोला कि एक ट्रस्ट बनाओ और उस ट्रस्ट के हिसाब से काम शुरू करो काश्मीर शिव दर्शन के लिए कोई सेंटर बनाओ तुम्हारा तब फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया फिर उस ट्रस्ट के बैनर में लोगों ने डोनेशन दिया फिर ज़मीन खरीदी और उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी जब शुरू की बिल्डिंग बनाना तो हमारे पास खाली एक लाख रुपया करीब था ट्रस्ट के अकाउंट में उसमें तो कुछ होता नहीं था लेकिन जब बनना शुरू हुआ तो पता नहीं सब लोग कोई आके दे गया कोई कितना दे गया कोई कितना दे गया और कैसे करते कहते ये इतना बड़ा सब ये कुछ खड़ा हो गया ये जो लाइब्रेरी आपको दिख रही है इसमें से करीब दस पंद्रह तो हमने बाद में लोगों ने भी डोनेट करी करीब 90% लाइब्रेरी वो है जो गुरुदेव ने हमको सजेशन वो नाम लेक्चर में नाम बोलते थे हम नोट कर लेते बुला देते थे <laughs> किताब तो इस तरह से वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में खड़ी हो गई और उन्होंने फिर जब हो गया तो गुरुदेव ने आके दीपक जलाया दस जनवरी 2010 को मीन्स आज से करीब करीब नौ बार दस साल होने को जनवरी में और उसी महीना के जनवरी के एंड से यहाँ पर ये कार्यक्रम काश्मीर श्यूदर्शन का शुरू हो गया मैंने उनको बोला मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं बोलूँगी इसके बारे में लोगों को बताऊं तो बोले प्रकृति ने जब तुमको चुना है गुरुदेव ने गुरुमंडल ने तुमको चुना है इस काम के लिए तो योग्यता भी वही देंगे है ना आपको कुछ सोचना नहीं है तुमको तुमको तो अपना काम शुरू कर देना भले ही सामने एक आदमी बोल आके बैठता है तो एक को सुनाओ काश में शिव आते तो दस को बोलो बट आपको किसी भी तरह से हताश नहीं होगा बोले आपको अपना काम करो मैंने कहा मेरे पास क्या योग्यता है मुझे नहीं जान लेकिन आप जानो तो बोले नहीं तुम अपना काम शुरू करो उन्होंने आगे दी तो फिर यहाँ पर हमने लोगों को जैसे ये दो चार जो परिचित थे इनको बोला यार गुरुदेव ने ऐसा बोला तो बोले हम आते हैं गुरुवार को कार्यक्रम शुरू करो फिर और भी कुछ लोग आने लगे लोग बहुत सारे आए फिर कोई चले गए कोई नए आए कोई, कोई सर्विस वाला आया फिर चला ऐसा चलता रहा कार्यक्रम तो ये इसकी कथा है इस आश्रम की इस्टब्लिश होने की उसके बाद गुरुदेव ने तो शैली त्याग दिया लेकिन वो हमारे जिम्मे ये काम देखे गए और उसमें जो विजन दिया वो ये था कि ये बात लोगों को आज की तारीख में समझ में आए जो किताब पढ़ने से नहीं आती समझ में उनका था कि तुमको इस तरीके से बताना है कि जनता को समझ में आए उसमें खूब ऊँची भाषा में बात करना जरूरी नहीं है जरूरी है कि बहुत ही छोटी भाषा में बात करो हल्की भाषा में बात करो लेकिन ऐसा होना कि आदमी को उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आए उसकी कॉन्सेप्ट क्या है तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो आज तक चल रहा है, अब जब तक मेरे में क्षमता है चलाने की जब तक चलाऊंगा उसको तो ये तो मेरे को जो बात यहाँ के बारे में बतानी थी, मैं किसी पद पर नहीं हूँ मैं गुरु नहीं हूँ मेरे बात को अपने विवेक से समझना जो तुमको ठीक लगे स्वीकार करना जो लगे कि गलत बोल रहे हैं तो अस्वीकार कर देना ना मैं इस स्थिति में हूँ कि आपको कोई आज्ञा दे सकूँ या आपको कुछ लेकिन हाँ मेरे गुरुदेव जरूर आपको आशीर्वाद देंगे <coughs> क्योंकि जिस जगह आप आए हो और जिस प्रबल तमन्ना को लेकर आए हो प्रबल कामना को जीवन मुक्ति की कामना ले का आए हो वो आपकी जरूर पूरी करेंगे क्योंकि इतनी दूर से आप उनके लिए आए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आशीर्वाद नहीं दे क्योंकि मैं उनकी उनके रहस्य उनकी क्षमताओं को जानता हूँ वो उनकी क्षमताएं बड़ी विचित्र और बहुत विशाल थी यानी आप अंदाज लगाओ उनकी दोनों की कथा मैंने बताई आपको बाबा की भी और हमारे गुरुदेव की फिर वो कैसे मिले उसके बाद बड़े रहस्यमय तरीके से दीक्षा के बाद में जो बड़े गुरुदेव देवीशन देवीशंकर चट्टोपाध्य वो हमसे बातें करते थे जबकि मैंने उनको कभी नहीं देखा जीवन में वो मन की बात समझ लेते थे मेरे मन में कोई प्रश्न होता था तो होता क्या है गुरुदेव से जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते थे तो फोन में एक बार एक कुछ सीटी सी सी बजने लगती फिर उसके बाद में आवाज़ बदल जाती और फिर बाबा देवी शंकर बाबा की आवाज़ आने लगती वो बातें करते और वो बातें वो मेरे प्रश्नों के जवाब मेरे मन में जो प्रश्न उठते थे उनके जवाब होते मुझे प्रश्न नहीं पूछना पड़ते थे वो जवाब खुद और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वापस से उनकी आवाज़ बंद हो जाती है फिर गुरुदेव बोलते हैं हाँ मैं क्या बोल रहा था करके उनकी फिर वो बात चालू हो जाती थी तो ऐसे वो बाबा ने काफ़ी बार मुझसे और मेरी पत्नी से दोनों से बहुत बातें करी दोनों से काफ़ी दिनों तक बात करी फिर जब उन्होंने आदेश दिया यहाँ ने कहा मैं यहाँ आ गया मकान बनाया आश्रम का बिल्डिंग बनना शुरू हो गया फिर एक दिन फिर ऐसे ही हुआ फिर बाबा बोले कि देखो मैंने जो बगीचा लगाना था उसका पौधा लगा दिया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस बगीचे की देखरेख करना। कर अब मैं जा रहा हूँ उसके बाद में फिर बाबा से बात की हुई और फिर एक दिन खुरदेव मिला मुलाकात हुई फिर उन्होंने भी मुझे यही बात खुद होके बोली कि बाबा आप ब्रह्मलीन हो गए हैं अब तक वो बिना शरीर के हमारे साथ थे लेकिन वो अब वो ब्रह्मलीन हो गए अब वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, करते वो ना मुझसे कहते बोले अब वो सदा के लिए चले गए तो ये मेरे बाबा का चित्र है आपको शायद ये जो ना ये तो खैर मतलब बाद में पेंटर ने बनाया है उसको कलर कर दिया है और ये ये मूल चित्र है उनका ये हमारे और देवी शंकर चट्टोपाध्याय बाबा का हाँ गुरुदेव के गुरुदेव हो जो और ये मेरे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली और हाँ। ये ये भी उनका ही है पेंटर ने हाँ। बनाया नहीं। नहीं। हाँ। इनका ही है पर पेंटर ने बनाया हुआ है और ये लक्ष्मण जो महाराज हैं जो अब तो नहीं हैं, उनकी तिथि भी लिखी वो विकल हैं संसार से तो इन्होंने काश्मीर शिव दर्शन को रिवाइव किया फिर से पचास बरस तक उन्होंने काम किया उन्होंने अपना शरीर छोड़ने के पहले पचास साल तक आश्रम चलाया वहाँ पे श्रीनगर में और ये प्रभादेवी माता जी ये भी आश्रम में आई यहाँ पर इसी जगह चार दिन ठहरी थी वो जो इनकी, इनकी शिक्षा ये प्रभादेवी माता जी और ये फोटो यहीं का है इसी आश्रम का इसी जगह का यहीं का फोटो है ये यहाँ पर उन्होंने चार दिन बिताए थे यहाँ आए थे और ये उनकी बड़ी बहन हैं ये इनसे हाँ। दीक्षित हैं और लेकिन ये उन्होंने तो गुरुदेव का भी पहले शरीर हाँ। छोड़ दिया था और ये ये मैं प्रभादेवी माता जी के यहाँ गया था फरीदाबाद मेरे साथ एक मित्र गए थे मोतीलाल जी अब वो तो दुनिया में नहीं है तो हम दोनों गए थे माता के पास ये दो की बात है बारह साल पहले गुरुदेव के शरीर छोड़ने के उस समय पहले का ही चित्र है उनका फोटो हाँ